बान भाधूरे व्या्य गवासी तो ही सा जीवन के संबंध में एक बहुत बुनियादी प्रश्न इस सूत्र में उठाया गया है और जो जवाब है वो आमूल रूप से क्रांतिकारी है उसके उस जवाब की क्रांति दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि गीता का हम पाठ करते हैं समझते नहीं हम उसे पढ़ते हैं दोहराते हैं लेकिन उसकी गहनता में प्रवेश नहीं हो पाता बल्कि अक्सर ऐसा होता है जितना ज्यादा हम उसे दोहराते हैं और जितना हम उसके शब्दों से परिचित हो जाते हैं उतनी ही समझने की जरूरत कम मालूम पड़ती शब्द समझ में आ जाते हैं तो आदमी सोचता है कि अर्थ भी समझ में आ गया काश अर्थ इतना आसान होता और शब्दों से समझ में आ सकता तो जीवन की सारी पहलियां हल हो जाती लेकिन अर्थ शब्द से बहुत गहरा है और शब्द केवल अर्थ की ऊपरी परत को छूते हैं लेकिन शब्द को हम कंठस्थ कर सकते हैं और शब्द की ध्वनि बार बार कांज में गूंजती रहे तो शब्द परिचित मालूम होने लगता है और परिचय को हम ज्ञान समझ लेते हैं इस सूत्र में कृष्ण ने कहा है कि आचरण महत्वपूर्ण नहीं है कृष्ण के मुं से ऐसी बात सुनकर हैरानी होगी कृष्ण कहते हैं आचरण महत्वपूर्ण नहीं है अंतस महत्वपूर्ण है। सब धर्म जैसा हम सोचते हैं ऊपर से आचरण को जोर देते मालूम पड़ते वो कहते हैं ये करो और ये मत करो और अगर तुम्हारा सदाचरण होगा तो तुम प्रभु को उपलब्ध हो जाओगे सदाचरण की बात ठीक ही मालूम पड़ती है और कौन होगा जो कहेगा कि सदाचरण के बिना भी परमात्मा उपलब्ध हो सकता है कौन है जो कहेगा कि अनैतिक जीवन भी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है नीति तो आधार है ऐसा हम सभी को लगता है लेकिन नीति आधार नहीं और स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है सदाचरण से कोई परमात्मा को उपलब्ध होता हो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है हाँ परमात्मा को जो उपलब्ध हो जाता है वो जरूर सदाचरण को उपलब्ध हो जाता है वो जो परमात्मा की प्रती है वो प्राथमिक और मौलिक है आचरण गुण है द्वितीय है होना भी यही चाहिए क्योंकि आचरण बाहरी घटना है और प्रभु अनुभूति आंतरिक और आचरण तो अंतस से आता है अंतस आचरण से नहीं आता मैं जो भी करता हूं वो मुझसे निकलता है लेकिन मेरा होना मेरे करने से नहीं निकलता मेरा अस्तित्व मेरे करने के पहले मेरा होना मेरे सब करने से ज्यादा गहरा है मेरा सब करना मेरे ऊपर फैले हुए पत्तों की भांति है वो मेरी जड़ नहीं है वो मेरी आत्मा नहीं है इसलिए ये भी हो सकता है कि मेरा कर्म मेरे संबंध में जो कहता हो वो मेरी आत्मा की सही गवाही ना हो कर्म धोखा दे सकता है कर्म प्रवंचना हो सकता है कर्म पाखंड हो सकता है हिपोक्रेसी हो सकता है मेरे भीतर एक दूसरी ही आत्मा हो जिसकी कोई खबर मेरे कर्मों से ना मिलती हो ये तो हम जानते हैं कि मैं बिल्कुल साधु का आचरण कर सकता हूं पूरी तरह असाधु होते हुए इसमें कोई बहुत अड़चन नहीं क्योंकि आचरण व्यवस्था की बात है मेरे भीतर कितना ही झूठ हो मैं सच बोल सकता हूं अर्चन होगी कठिनाई होगी लेकिन अभ्यास से संभव हो जाएगा मेरे भीतर कितनी ही हिंसा हो मैं अहिंसक हो सकता हूं बल्कि दिखाई ऐसा पड़ता है कि जिसको भी अहिंसक होना हो इस भांति उसके भीतर काफी हिंसा होनी चाहिए क्योंकि स्वयं को भी अहिंसक बनाने में बड़ी हिंसा करनी पड़ती है स्वयं को भी दबाना पड़ता है स्वयं की भी गर्दन पकड़नी पड़ती है। यह हो सकता है कि मेरे बाहर क्रोध प्रकट ना होता हो और मेरे भीतर बहुत क्रोध हो संभावना यही है कि मैं इतना क्रोधी आदमी हो सकता हूं कि क्रोध मेरे लिए इतना खतरा हो जाए कि या तो मैं क्रोध करूं या मैं जी सकू और जीना हो तो मुझे क्रोध को दबाना पड़े इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि छोटे मोटे क्रोधी कभी क्रोध को नहीं दबाते इतना महंगा नहीं है उनका क्रोध उतने क्रोध के रहते भी जिंदगी चल सकती है लेकिन बड़े क्रोधी को तो क्रोध दबाना ही पड़ता है क्योंकि जिंदगी असंभव हो जाएगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा वो आग इतनी ज्यादा है कि जला डालेगी सब कोई संबंध संभव नहीं रह जाएंगे तो बड़े क्रोधी को क्रोध को दबाना पड़ता है दबाने में भी क्रोध की जरूरत पड़ती है क्योंकि दबाना एक क्रोध का कृत्य है चाहे दूसरे को दबाना हो चाहे स्वयं को दबाना हो तो यह हो सकता है ये होता है, ये है, कठिन नहीं बहुत ही सहज घटता है कि बाहर जो आचरण में दिखाई पड़ता है वो भीतर नहीं होता हम आचरण में धोखा दे सकते हैं लेकिन आचरण से जो धोखा दिया जाता है वो लोगों की आंखों को हो सकता है लेकिन वो धोखा स्वयं को नहीं दिया जा सकता है नीति का संबंध है दूसरे को धोखा न देने से धर्म का संबंध है स्वयं को धोखा न देने से नीति का संबंध है समाज की आंखों में शुभ होने से धर्म का संबंध है परमात्मा के सामने शुभ होने से नैतिक होना आसान है सच तो यह है कि अनैतिक होने में इतनी कठिनाइयां होती हैं कि आदमी को नैतिक होना ही पड़ता है लेकिन धार्मिक होना बड़ा कठिन है क्योंकि धार्मिक न होने से कोई भी अड़चन नहीं होती कोई भी कठिनाई नहीं होती बल्कि सच तो यह है कि धार्मिक होने से ही कठिनाई शुरू होती और अड़चन शुरू होती धार्मिक होके जीना बड़े दुस्साहस का काम है धार्मिक होकर जीने का अर्थ है कि अब मेरे जीवन का नियम मेरे भीतर से निकलेगा अब इस जगत का कोई भी नियम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं अब मैं ही अपना नियम हूं और अब चाहे कुछ भी परिणाम हो चाहे कितना ही दुख हो और चाहे नरक में भी पड़ना पड़े लेकिन मेरा नियम ही मेरा जीवन है धार्मिक होकर जीना अति कठिन है धार्मिक होकर जीने का परिणाम तो भुगतना पड़ता है कोई जीसस को सूली लगती है किसी सुखरात को जहर पीना पड़ता है ये बिल्कुल अनिवार्य है धार्मिक होकर जीना बहुत कठिन है। ध्यान रहे अनैतिक होकर भी जीना बहुत कठिन है क्योंकि अनैतिक होते ही आप समाज के संघर्ष में पड़ जाते कानून अदालत पुलिस अनैतिक होते ही आप समाज से संघर्ष में पड़ जाते अनैतिक होकर जीना बहुत मुश्किल है धार्मिक होकर जीना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि धार्मिक होते ही आप स्वतंत्र जीवन शुरू कर देते हैं। अनैतिकता से इसलिए कठिनाई आती है कि जब आप दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप कठिनाई में पड़ेंगे धार्मिक होने से इसलिए कठिनाई आती है कि आप दूसरों को मानना ही बंद कर देते आप ऐसे जीने लगते हैं जैसे पृथ्वी पर अकेले जैसे पृथ्वी पर कोई भी नहीं आपका समस्त नियम आपके भीतर से निकलने लगता है तब भी कठिनाई होती ध्यान रहे अनैतिक होना कठिन है धार्मिक होना कठिन है नैतिक होना कन्वीनियंस है नैतिक होना, होना बड़ा सुविधापूर्ण है पार्ट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी वो जो हमारा चारों तरफ सम्मानपूर्ण समाज है उसमें नैतिक होकर जीना सबसे ज्यादा सुविधापूर्ण है इसलिए जितना चालाक आदमी होगा उतना नैतिक होकर जीना शुरू करेगा नैतिकता अक्सर चालाकी का हिस्सा होती है धर्म भोलेपन का परिणाम है निर्दोषता का नैतिकता चालाकी का हिसाब का कैलकुलेशन का अनैतिकता न समझी का परिणाम है अज्ञान का समझ ले अनैतिकता ना समझी का परिणाम है अज्ञान का नैतिकता होशियारी का चालाकी का गणित का धर्म निर्दोष साहस का लेकिन समाज जोर देता है कि जो नैतिक नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकेगा इसलिए अगर परमात्मा तक जाना है तो नैतिक बनो समाज का जोर ठीक है समाज इस जोर को दिए बिना जी नहीं सकता समाज को जीना हो तो उसे नैतिकता की पूरी की पूरी व्यवस्था कायम करनी ही पड़ेगी वो नेसेसरी इविल है जरूरी बुराई है जब तक कि सारी पृथ्वी धार्मिक ना हो जाए तब तक नैतिकता की कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी क्योंकि अनैतिक होकर जीना इतना असंभव है तो नैतिकता की व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर दस चोर भी चोरी में कोई संगठन कर लेते हैं तो भी अपने भीतर एक नैतिकता की व्यवस्था उन्हें निर्मित करनी पड़ती दस चोरों को भी समाज के साथ वे अनैतिक होते हैं लेकिन अपने भीतर उनके गिरोह के भीतर अति नैतिक होते और यह मजे की बात है कि चोर जितने नैतिक होते हैं अपने मंडल में उतने साधु भी अपने मंडल में नैतिक नहीं होते उसका कारण उसका कारण है क्योंकि चोर भली भांति समझता है कि अनैतिक होकर जब समाज में जीना इतना असंभव है और मुश्किल है तो अगर हम अनैतिक भीतर भी हो गए तो हमारा जो अल्टरनेटिव समाज है जो विकल्प समाज है वो भी मुश्किल हो जाएगा हम पूरे समाज के खिलाफ तो जी ही रहे हैं वो मुश्किल हो गया है अब अगर हम दस लोग जो हम खिलाफ होकर जी रहे हैं हम भी अगर अनैतिक व्यवहार करें और रात में हम भी एक दूसरे की जेब काट लें और वायदा दें और पूरा ना करें तो फिर हमारा जीना असंभव हो जाएगा इसलिए चोरों की अपनी नैतिक व्यवस्थाएं होती है उनका अपना मॉरल कोड और ध्यान रहे साधुओं से उनका मॉरल कोड हमेशा श्रेष्ठतर साबित हुआ है उसका कारण है उसका कारण है क्योंकि साधु तो समाज के साथ नैतिक होकर जीता है उसे कोई अलग समाज नैतिक बना के जीने की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए दो साधुओं को इकट्ठा करना मुश्किल मामला है दो साधुओं को इकट्ठा करना मुश्किल मामला है सौ पचास साधुओं को इकट्ठा करना उपद्रव लेना है लेकिन सौ चोरों को इकट्ठा करें तो एक बहुत नैतिक समाज उनके भीतर निर्मित हो जाता है बुरे आदमी की अपनी नैतिक व्यवस्था है क्योंकि वो ये समझता है कि बिना उस व्यवस्था के जीना असंभव है बाहर तो वो लड़ ही रहा है अगर भीतर अपने ग्रोह में भी लड़े तो अति कठिनाई हो जाएगी समाज को नैतिकता की व्यवस्था जारी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि आदमी इतना अज्ञानी है लेकिन समाज यह भी जोर देता है कि जब तक कोई नैतिक ना होगा तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता वक्तव्य जरूरी है लेकिन खतरनाक है और असत्य है सच्चाई उल्टी है सच्चाई यह है कि जब तक कोई धार्मिक न होगा तब तक उसकी नैतिकता आरोपित थोपी हुई ऊपर से लादी हुई होगी अस्थाई होगी आंतरिक नहीं होगी आत्मिक नहीं होगी धार में खोकर ही व्यक्ति के जीवन में नीति का आविर्भाव होता है उस नीति का जो किसी भय के कारण नहीं थोपी गई होती ना किसी प्रलोभन ना किसी पुरस्कार के लिए ना स्वर्ग के लिए ना नरक के डर से ना स्वर्ग के लोभ से ना प्रतिष्ठा के लिए ना सम्मान के लिए ना सुविधा के लिए बल्कि इसलिए कि भीतर अब नैतिक होने में ही आनंद मिलता है और अनैतिक होने में दुख मिलता है लेकिन ऐसी नैतिकता का जन्म धर्म के बाद होता है तो कृष्ण ने इसमें एक सूत्र कहा है और वो सूत्र समझने जैसा है। वो कहा है अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मुझे निरंतर भजता है वह साधु मानने योग्य क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है यहां साधु की परिभाषा में कृष्ण ने हैरानी की बात कहिए। साधु से सामान्यता हम समझते हैं सदाचारी साधु का अर्थ होता है सदाचारी असाधु का अर्थ होता है दुराचारी कृष्ण कहते हैं अतिशय दुराचारी भी यदि मेरी भक्ति में अनुभाव से डूबता है तो वो साधु है यहां साधु की पूरी परिभाषा बदल जाती साधु का अर्थ होता है सदाचारी यहां कृष्ण कहते हैं अति से दुराचारी भी साधु कहा जाने योग्य है फिर साधु की क्या परिभाषा होगी कृष्ण कहते हैं क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है फॉर्म डिटरमिनेशन एक यथार्थ निश्चय यहाँ साधु की परिभाषा है और वो यथार्थ निश्चय क्या है वो यथार्थ निश्चय है प्रभु के स्मरण का वो यथार्थ निश्चय है प्रभु के प्रति समर्पण का वह यथार्थ निश्चय है उसकी अनन्य भक्ति का यहां दो तीन बातें हम समझ लें। एक तो यथार्थ निश्चय वाले को साधु कहना बड़ी नई बात है आपको इस सूत्र को पढ़ते वक्त ख्याल में ना आई होगी क्योंकि ये तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि असाधु भी साधु है अगर वो यथार्थ निश्चय वाला है असाधु का मतलब होता है दुराचारी असाधु को भी साधु जानना अगर वो यथार्थ निश्चय वाला है और उसका निश्चय मेरी तरफ गतिमान हो गया तो दो बातें यथार्थ निश्चय का क्या अर्थ है यथार्थ निश्चय के दो अर्थ हैं एक समग्र हो उसके विपरीत कोई भी भाव मन में ना हो तो ही यथार्थ होगा था डमाडोल होता रहेगा पूरे मन से लिया गया हो पूरे प्राणों ने हामी भर दी हो अगर पूरे प्राणों ने हामी भर दी हो तो वो निश्चय यथार्थ हो जाएगा और अगर पूरे प्राणों ने हामी न भरी हो तो ये निश्चय काल्पनिक रहेगा वास्तविक नहीं होगा और मन डोलता रहेगा और हम ही बनाएंगे और हम ही मिटाते रहेंगे एक हाथ से निश्चय की ईंट रखेंगे दूसरे हाथ से निश्चय की ईटों को गिरा देंगे दोनों तरफ से हम काम करते रहेंगे एक तरफ निर्णय लेंगे एक तरफ निर्णय को तोड़ने का उपाय करते रहेंगे कहीं पहुंचेंगे नहीं यथार्थ निश्चय का अर्थ हुआ कि पूरे चित्त से लिया गया हो एक सूफी फकीर हसन एक गांव में आया है रात आधी हो गई कहीं ठहरने को कोई जगह नहीं अजनबी अपरिचित आदमी है सराय के मालिक ने कहा कि कोई गवाह ले आओ तब मैं ठहरने दूंगा गवाह अनजान गांव है कोई पहचान वाला भी नहीं है परेशान है एक झाड़ के नीचे सोने को जा रहा है कि तब एक आदमी उसे पास से गुजरता हुआ दिखाई पड़ा उसने उस आदमी से कहा कि पूरी बस्ती सो गई है किसी को मैं जानता नहीं हूँ क्या आप मेरे लिए थोड़ी सहायता करेंगे कि चल के सराय के मालिक को कह दे की आप मुझे जानते उस आदमी ने कहा पास आकर हसन को देखा की फकीर है हसन को कहा कि पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दू क्योंकि मैं एक चोर हूं और रात में अपने काम पर निकला एक चोर की गवाही एक साधु के काम पड़ेगी या नहीं मैं नहीं जानता सराय का मालिक मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा मेरी गवाही का बहुत मूल्य नहीं हो सकता लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरा घर खाली है मैं तो रात भर काम में लगा रहूंगा तुम आके सोच सकते हो हसन थोड़ा चिंतित हुआ और उसने कहा कि तुम एक चोर होकर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि अपने घर में मुझे ठहराते हो उस चोर ने कहा जो बुरा से बुरा हो सकता है वो मैं करता हूं अब इससे बुरा और कोई क्या कर सकेगा चोरी ही करोगे ना ज्यादा से ज्यादा ये आम अपना काम है तुम घर आके रह सकते हो सराय में जगह नहीं मिली सराय अच्छे लोगों ने बनाई थी एक चोर ने जगह दी और उसने कहा अब और बुरा क्या हो सकता है लेकिन फिर भी हसन डरा कि चोर के घर में रुकना या नहीं रुकना या झाड़ के नीचे ही सो जाना बेहतर बाद में हसन ने कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरा साधु उस चोर से कमजोर था साधु डरा कि चोर के घर रुकूं या ना रुकूं और चोर ना डरा से घर में अजनबी आदमी को ठहराऊं या ना चोर को ये भी लगा कि ये साधु है अपना दुश्मन है अपने को बदल डालेगा। साधु को ये लगा कि चोर के साथ रहने से कहीं तक नष्ट न हो जाए हसन ने बाद में कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरे साधु का जो निश्चय था वो चोर के निश्चय से कमजोर था वो ज्यादा दृढ़ निश्चय था गया चोर के घर रात रुका कोई सुबह बोर होने के पहले चोर आया हसन ने दरवाजा खोला हसन ने पूछा कुछ मिला चोर ने हंसते हुए कहा आज तो नहीं मिला लेकिन फिर कोशिश करेंगे उदास नहीं था परेशान नहीं था चिंतित नहीं था आके मजे से सो गया दूसरी रात भी गया और हसन एक महीने उसके घर में रहा और रोज ऐसा हुआ कि रोज वो खाली हाथ लौटता और हसन उससे पूछता कि कुछ मिला और वो कहता आज तो नहीं लेकिन फिर कोशिश करेंगे फिर बरसों बाद हसन को आत्मज्ञान हुआ दूर उस चोर का कोई पता भी ना था कहा होगा जिस दिन हसन को आत्मज्ञान हुआ उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और परमात्मा से कहा उस चोर को धन्यवाद क्योंकि उसके पास ही मैंने ये सीखा कि साधारण सी चोरी करने ये आदमी जाता है और खाली हाथ लौट आता है लेकिन उदास नहीं थकता नहीं निश्चय इसका टूटता नहीं कभी ऐसा नहीं कहता कि धंधा बेकार है छोड़ दे कुछ हाथ नहीं आता और जब मैं परमात्मा को खोजने निकला उस परम संपदा को खोजने निकला तो न मालूम कितनी बार ऐसा लगता था कि ये सब बेकार है कुछ मिलता नहीं न कोई परमात्मा दिखाई पड़ता है न कोई आत्मा का अनुभव होता है पता नहीं ये सब बकवास में मैं पड़ गया हूं छोड़ूं और जब भी मुझे ऐसा लगता था तभी मुझे उस चोर की ख्याल आती थी कि साधारण सी संपदा को चुराने जो गया है उसका निश्चय भी मुझसे ज्यादा है और मैं परम संपदा को चुराने निकला तो मेरा निश्चय इतना डवाडोल तो जिस दिन उसे ज्ञान हुआ उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और कहा कि मेरा असली गुरु वही है। हसन के शिष्यों ने उससे पूछा कि उसके असली गुरु होने का कारण तो उसने कहा उसका दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि पूरे प्राण इतने आत्मसात हैं चाहे हार हो चाहे जीत चाहे सफलता मिले चाहे असफलता निर्णय नहीं बदलेगा दृढ़ निश्चय का अर्थ है चाहे असफलता मिले चाहे सफलता चाहे जन्मों जन्मों तक भटकना पड़े निर्णय नहीं बदलेगा खोज जारी रहेगी सब खो जाए बाहर लेकिन भीतर खोजने वाला संकल्प नहीं खोएगा वो जारी रहेगा सब विपरीत हो जाए सब प्रतिकूल पड़ जाए कोई साथी ना मिले कोई संघी ना मिले कोई अनुभव की किरण भी ना मिले अंधेरा घनघोर हो टूटने की कोई आशा ना रहे तब भी र गार ने इस दृढ़ निश्चय की परिभाषा में कहा है वन हु कैन होप अगेंस्ट होप जो आशा के भी विपरीत आशा कर सके वही दृढ़ निश्चय वाला है दृढ़ निश्चय का अर्थ है जब सब तरह से आशा टूट जाए बुद्धि कोई जवाब ना दे कि कुछ होगा नहीं अब रास्ता समाप्त है आगे कोई मार्ग नहीं है शक्ति चुक गई सांस लेने तक की हिम्मत नहीं है एक कदम अब उठ नहीं सकता और मंजिल कोसों तक कोई पता नहीं है तब भी भीतर कोई प्राण कहता चला जाए कि मंजिल है और चलूंगा और चलता रहूंगा ये जो आत्यंतिक संकल्प है इसका नाम दृढ़ निश्चय है और कृष्ण कहते हैं दृढ़ निश्चय साधु का लक्षण दुराचरण आचरण की चिंता छोड़ देते अब इसे थोड़ा हम गहरे में समझेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि उनके छोड़ने का कारण क्या है क्योंकि ध्यान रहे दुराचरण का मौलिक कारण क्या है सदाचरण की आकांक्षा सभी में पैदा होती है। लेकिन निश्चय ही कभी दृढ़ नहीं हो पाता तो दुराचरण पैदा होता है दुराचरण गहरे में निश्चय की कमी है ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने ना चाह हो कि क्रोध से छुटकारा मिल जाए जिसने न चाह कि झूठ बोलना बंद करूं क्योंकि झूठ स्वयं को भी गहरे में पीड़ा देता है और क्रोध खुद को ही जलाता है और निंदा मन को अपने ही मन को गंदा कर जाती है, और अनिति जिसे हम कहते हैं वो भीतर एक कुरूपता को एक कोढ़ को पैदा करती तो कौन है जिसने न चाह हो लेकिन चाह से कुछ भी नहीं होता क्योंकि चाह संकल्प नहीं बन पाती चाहते हैं बहुत चाहते हैं बहुत और समय पर सब बिखर जाता है भीतर संकल्प नहीं होता तो चाह सिर्फ चाह रह जाती है निश्चय नहीं बन पाती तो कश्म कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी भी हो तो चिंता नहीं है असली सवाल यह है कि उसके पास एक दृढ़ निश्चय है या नहीं और ये बड़े मजे की बात है कि बुरे आदमियों के पास एक तरह का निश्चय होता है जो भले आदमियों के पास नहीं होता बुरे आदमी अपनी बुराई में बड़े जिद्दी होते हैं। और बुरे आदमी अपनी बुराई में बड़े पक्के होते हैं। और बुरा आदमी अपनी बुराई का इस तरह पीछा करता है जैसा कोई भला आदमी अपनी भलाई का कभी नहीं करता और बुरा आदमी अपनी बुराई से सब तरह के कष्ट पाता है फिर भी बुराई में अडिक बना रहता है और भला आदमी कष्ट नहीं भी पाता फिर भी डमाडोल होता रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे हम भला आदमी कहते हैं वो सिर्फ भय के कारण भला होता है उसके पास दृढ़ निश्चय नहीं होता ऐसा तो नहीं है कि जो चोरी नहीं करता वो इसलिए चोरी ना करता हो कि पकड़ा जाने का डर है ऐसा तो नहीं है कि इसलिए चोरी ना करता हो कि नरक में कौन भुगतेगा ऐसा तो नहीं है कि इसलिए चोरी ना करता हो कि बदनामी हो जाएगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरी न करना केवल गहरे में कायरता हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी अहिंसक बन के बैठ गया है वो कहता है, हम किसी को मारना नहीं चाहते क्योंकि गहरे में वो जानता है कि मारोगे तो पिटने की तैयारी होनी चाहिए क्योंकि कोई भी आदमी मारने जाए और मार खाने की तैयारी न रखता हो तो कैसे जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी अहिंसा केवल भीतर की कायरता का बचाव हो कि न मारेंगे न मारे जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार खा के भी अपने को बचा लेने की तरकीब हो कि तुम कितना ही मारो हम तो अहिंसा के हम जवाब न देंगे भला आदमी जिसे हम कहते हैं सौ में नब्बे मौके पर कमजोरी के कारण भला होता है इसलिए तो भलाई भलाई इतनी कमजोर है दुनिया में और बुराई इतनी मजबूत है और बुरे आदमी को दो सजाएं और बुरे आदमी को अपराध में दंड दो जेल खानों में रखो फांसियां लगाओ और बुरा आदमी है कि परसिस्ट करता है अपनी बुराई पर मजबूत रहता है एक बात का तो आदर करना ही पड़ेगा कि उसकी मजबूती गहरी है उसकी बुराई बुरी लेकिन उसकी मजबूती बड़ी गहरी और बड़ी अच्छी है तो कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आदमी दृढ़ निश्चय वाला है और दुराचारी भी है तो भी उसे साधु समझना क्योंकि अगर वो अपने दृढ़ निश्चय को मेरी ओर लगा दे तो सब रूपांतरण हो जाएगा इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि कोई बाल्मीकि सब तरह से बुरा है सब तरह से बुरा है हथियारा है चोर है लुटेरा है डाकू है और फिर अचानक महर्षि हो जाता है जरा सी घटना इतनी सी घटना से इतनी बड़ी क्रांति कैसे होती होगी क्योंकि आचरण जन्मों जन्मों का बुरा हो तो क्षण भर में सदाचरण कैसे बन जाएगा एक ही बात हो सकती है कि उस दुराचरण के पीछे जो दृढ़ संकल्प था वो दृढ़ संकल्प अगर अब सदाचरण के पीछे लग जाए तो क्षण भर में क्रांति हो जाएगी क्योंकि वो दुराचरण भी उस संकल्प के कारण ही चलता था बुरे आदमी मजबूत होते हैं। पागल होते हैं। जो करते हैं उसको बिल्कुल पागलपन से करते हैं हिटलर जैसा साधु खोजना अभी भी मुश्किल है बहुत मुश्किल है स्टेलिन जैसा साधु खोजना अभी भी मुश्किल है अगर स्टेलिन को एक धुन सवार थी तो एक करोड़ आदमियों की हत्या वो कर सकता है अगर हिटलर को एक ख्याल सवाल था तो सारी दुनिया को आग में डाल सकता है खुद जल सकता है सारी दुनिया को जला डाल सकता है इतना बल बुराई के लिए जिससे क्या दुख के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता है निश्चित ही एक गहरी बात है कहना चाहिए इस तरह के व्यक्तियों के पास एक तरह की आत्मा है एक पोटेंशियल एक बीज रूप आत्मा है हिटलर के पास बड़ी आत्मा है बजाय उस आदमी के जो डर के मारे साधु बना बैठा है क्योंकि भय तो आत्मा को जंग मार देता है हिटलर बुरा है बिल्कुल बुरा है शैतान जितना शैतान हो सकता उतना है उतना शैतान लेकिन इस शैतान के पास भी एक आत्मा है एक संकल्प है और यह संकल्प जिस दिन भी बदल जाए उस दिन यह आदमी क्षण भर में क्रांति से गुजर जाएगा किसी भी जन्मों में कहीं भी इस हिटलर को किसी दिन संकल्प का रूपांतरण होगा तो इसकी आत्मा से एक बहुत महान तेजस्वी व्यक्तित्व का जन्म हो जाएगा एक क्षण में क्योंकि यह धारा कोई पतली धारा नहीं है कोई नदी नारा नहीं है ये महासागर की धारा है अगर बुराई की तरफ जाती थी तो बुराई की तरफ सारा जगत बहेगा इसके साथ अगर भलाई की तरफ जाएगी तो इतना ही बड़ा प्रचंड झंझावात भलाई की तरफ भी बहने लगेगा कृष्ण कहते हैं दुराचार असली सवाल नहीं है असली सवाल यह है कि वो जो भीतर संकल्प की क्षमता है दृढ़ निश्चय एक और दूसरी बात अकेला दृढ़ निश्चय ही हो तो काफी नहीं है क्योंकि दृढ़ निश्चय से आप बुरा भी कर सकते हैं भला भी कर सकते हैं द्रह तो तथस्थ शक्ति है इसलिए दूसरी शर्त है अनन्न्य भाव से मेरा भक्त हुआ निरंतर मुझे बजता है साधु मानने योग्य है और शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा ये जो द्रह निश्चय की चेतना है इसका क्या अर्थ है अगर हम अपनी चेतना को समझें तो हमारी चेतना ऐसी है जैसे जैसे किसी कुएं में बाल्टी डालें और छेद ही छेद वाली बाल्टी हो फिर कुएं से खींचे पानी को तो पानी भरेगा तो जरूर पहुंचेगा नहीं भरेगा तो जरूर और जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहेगी पूरी भरी मालूम पड़ेगी लबालब और जैसे ही पानी से खींचना शुरू होगा कि बाल्टी खाली होनी शुरू हो जाएगी बड़ा शोरगुल मचेगा कुएं में क्योंकि सब धाराओं से पानी नीचे गिरेगा आवाज बहुत होगी हाथ कुछ भी ना आएगा हाथ खाली बाल्टी लौट आएगी हमारी चेतना ऐसी है इतने छिद्र हैं हमारे संकल्प में कि कई बार भर लेते हैं बिल्कुल और ऐसा लगता है सब ठीक हो गया बस पानी में डूबी रहे तभी तक पानी में डूबने का जब तक कल्पना में डूबी रहे तब तक तब तक सब ठीक हो जाता है आज सांझ तय कर लेते हैं तब लगता है कि बिल्कुल साधु हो गया मैं अब कुछ अब कुछ कारण नहीं रहा रात बिल्कुल साधु की तरह सो जाता हूं सुबह हाथ खाली बाल्टी बड़ा रात भर होता है बड़ी आवाजें आती है कि भर के बाल्टी आ रही ध्यान रहे जब भर के बाल्टी आती है तो आवाज बिल्कुल नहीं होती और जब खाली बाल्टी आनी होती तो आवाज बहुत होती तो हमारे मन में कितनी आवाज चलती रोज रोज निर्णय करते हैं रोज रोज बिखर जाते हैं और धीरे धीरे हम भली भांति जान जाते हैं कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं है जिस दिन हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं है हमारे संकल्प की कोई क्षमता नहीं है उसी दिन समझना आपकी मृत्यु हो गई शरीर कुछ दिन चलेगा वो अलग बात है आप मर गए आत्मिक रूप से आप मर गए लाशें जी सकती हैं जीती हैं, मुर्दे चलते चल सकते हैं लेकिन जिस दिन पता आपको चल गया कि आपके पास कोई संकल्प नहीं उसी दिन आप मर गए तो हम अपने को धोखा देते रहते हैं ये भी पता नहीं चलने देते रोज रोज नए संकल्प करते रहते और छुद्रतम संकल्प भी कभी पूरे होते नहीं दिखाई पड़ते बहुत छुद्र संकल्प करिए और आपके छिद्रों वाली बाल्टी उसको बहा के रख देगी हमारी चेतना ऐसी है बहुत छिद्रों वाली जितने ज्यादा छिद्र होंगे उतना ही संकल्प मुश्किल हो जाएगा दृढ़ संकल्प का अर्थ है जिस बाल्टी में कोई छिद्र नहीं उसका अर्थ हुआ कि जो चेतना अपने संकल्प से अपने को भर लेती है तो बिखर नहीं पाती बिखराव नहीं होता क्या करें कि ऐसा हो जाए ये तो हम जानते हैं कि छिद्रों वाली हमारी चेतना है क्या करें क्या करें कि ये छिद्र बंद हो जाएं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए पहली बात कभी भी कभी भी बड़े संकल्प मत करें बचपन से ही हमारा आदमी को बड़े संकल्प करवाने की शिक्षा देते हैं उससे असफलता हाथ लगती बहुत छोटे संकल्प करें। असली सवाल संकल्प का बड़ा होना और छोटा होना नहीं असली सवाल संकल्प का सफल होना है बहुत छोटे संकल्प करें, लेकिन संकल्पों को सफलता तक पहुंचाएं। बड़े संकल्प मत करें, क्योंकि अगर असफलता मिलती है तो धीरे धीरे भीतर गहरी होती चली जाती हर असफलता एक छिद्र बन जाती हर असफलता एक छिद्र बन जाती हर सफलता छिद्रों का रुकना बन जाती बहुत छोटे संकल्प करें बड़े संकल्प का कोई सवाल नहीं तिब्बत में जब कोई साधु प्रवेश करता है किसी आश्रम में तो बड़े छोटे संकल्पों की शिक्षा देते हैं बहुत छोटा संकल्प साधु को कह देते हैं बाहर दरवाजे पर बैठ जाओ आंख बंद रखना और जब तक गुरु आके ना कहे तब तक आंख मत खोलना यह कोई बड़ा संकल्प नहीं कौन सा बड़ा संकल्प आप कहेंगे आंख बंद रख लेंगे लेकिन बंद रख के जब बैठेंगे दो चार घंटे तब पता चलेगा कई बार बीच में धोखा देने का मन आएगा कई बार जरा सी आंख खोल के देख लेने का मन होगा कि अभी तक गुरु आया कि नहीं आया कौन गुजर रहा है नहीं तो कम से कम घड़ी पर हाथ डालने का जरा सा कि कितना बच गया है, कितनी देर हो गई और मन इतना बेईमान है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर गुजरेंगे वो छोटा सा संकल्प है लेकिन बैठा हुआ है व्यक्ति आंख बंद किए हुए बैठा है छह घंटे बीत गए हैं आंख बंद किए हुए बैठा है कोई बड़ा काम नहीं करवाया गया है लेकिन घंटे भी अगर उसने ईमानदारी से ऑथेंटिकली प्रमाणिक रूप से आंख बंद रखी है तो छह घंटे के बाद उस आदमी की बाल्टी के कई छेद बंद हो गए होंगे छोटा सा प्रयोग कोई बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है बहुत छोटा सा प्रयोग सब धर्मों के पास छोटे छोटे प्रयोग हैं वो छोटे छोटे प्रयोग धर्म के लिए नहीं है संकल्प के लिए है समझ लें कोई धर्म कहता है कि आज उपवास कर ले कोई धर्म कहता है आज ये नहीं खाएंगे कोई धर्म कहता है आज ये नहीं पहनेंगे कोई धर्म कहता है आज रात सोएंगे नहीं कोई धर्म कहता दिन भर खाना नहीं खाएंगे रात खाना खाएंगे इनका धर्म से कोई भी सीधा संबंध नहीं है इन सबका संबंध संकल्प के वो जो छिद्रों वाली बाल्टी है उसको भरने से लेकिन जैसा मैंने कहा कि आंख खोल के धोखा देने का मन होगा वो तो समझ में भी आ जाएगा क्योंकि आंख खोलनी पड़ेगी अगर आपने एक दिन का उपवास किया है तो वो उपवास उसी वक्त टूट जाता है जिस वक्त भोजन का ख्याल आ जाता है और आप कल्पना में भोजन करना शुरू कर देते उसी वक्त टूट जाता है फिर उपवास रखने का कोई मूल्य नहीं रह गया कोई मूल्य नहीं रह गया और आम तौर से साधक जो उपवास करते हैं वो क्या करते हैं जैसे जैनों में उपवास के संकल्प का बहुत प्रयोग किया गया है तो जब वो उपवास करेंगे उनके पर्यूषण में तो उपवास करके मंदिर में पहुंच जाएंगे साधु की चर्चा सुनेंगे शास्त्र सुनेंगे मंदिर में बैठे रहेंगे ना भोजन दिखाई पड़ेगा ना भोजन की चर्चा होगी ना उसकी याद आएगी इसलिए बचाव करेंगे वहां जाके ये धोखा है जिस काम के लिए भोजन करना या नहीं करने का मूल्य नहीं है मूल्य तो संकल्प को जगाने का है तो मैं अगर आपको कहूं जिस दिन उपवास करें उस दिन तो चौके में ही अड्डा जमा उसने चौका छोड़ना ही नहीं और जितनी अच्छी चीजें आपको पसंद हो सब बनवा के अपने चारों तरफ रख ले और बीच में ध्यान स्थ होकर बैठ जाए एक एक चीज पर ध्यान दें और भीतर भी ध्यान जारी रखें कि भोजन करने का सवाल उठे और आप हैरान होंगे कि मंदिर में भोजन का ख्याल आ जाएगा चौके में नहीं आएगा और ऐसा कोई नियम न बनाए कि करेंगे ही नहीं अगर ख्याल आता है तो ख्याल करने की बजाय भोजन कर लेना बेहतर है, क्योंकि ख्याल ज्यादा गहरे जाता है भोजन उतना गहरा नहीं जाता भोजन शरीर में जाता है शरीर से निकल जाता है ख्याल संकल्प में चला जाता है और संकल्प में छेद कर जाता छोटे छोटे संकल्पों की साधना से गुजरना जरूरी है बड़े संकल्प मत करें जो पूरे ना हो सके उनको छूए ही मत जो पूरे हो सके उनको ही छुए मेरे एक मित्र है सिगरेट से परेशान है छैन स्मोकर है दिन भर पीते रहेंगे भले आदमी हैं साधु संन्यासियों के पास जाते हैं न मालूम कितनी बार कसमें खाए हैं सब कसमें टूट गई कई बार तय कर लिया घंटे दो घंटे नहीं में भी चलाई हालत लेकिन फिर नहीं चल सका कभी दिन दो दिन भी खींच लिया लेकिन तब खींचना इतना भारी हो गया कि उससे तो सिगरेट पी लेना ही बेहतर था सब कामधाम रोक के अगर इतना ही काम करना पड़े कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो भी जिंदगी मुश्किल हो जाए रात नींद ना आए दिन काम ना कर सकें, चिड़चिड़ापन आ जाए हर किसी से झगड़ने और लड़ने को तैयार हो जाए तो मैंने कहा इससे तो सिगरेट बेहतर थी ये झगड़ा झांसा 24 घंटे का हरेक के ऊपर उबल रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भारी काम कर लिया है क्योंकि सिगरेट नहीं पी और हरेक की गलतियां देखने लगे जब भी वो सिगरेट छोड़ दें दिन दो दिन के लिए तो सारी दुनिया में उनको पापी नजर आने लगे स्वभाव उन्होंने इतना ऊंचा काम किया है तो उनको ख्याल में आएगा ही बहुत उपाय करके वो थक गए फिर उन्होंने मान लिया कि नहीं छूटेगा लेकिन बड़ी दीनता छा गई मन पर छोटा सा काम नहीं कर पाए मुझसे वो पूछते थे कि क्या करूं मैंने कहा कि मुझसे तुम मत पूछो कितनी सिगरेट पीतो मुझे संख्या बताओ तो उन्होंने कहा कि मैं अंदाजन कोई 30 सिगरेट तो हर हालत में दिन भर में पी जा तो मैंने कहा कसम खाओ कि साठ पियेंगे कल से लेकिन एक कम नहीं उन्होंने कहा आप पागल ही मैंने कहा कि तुमने जो संकल्प किया वह हमेशा टूट गया उससे बड़ा नुकसान पहुंचा एक आद तो पूरा करके दिखाओ साठ पियो कल से लेकिन एक कम अगर पी तो ठीक नहीं फिर मेरे पास दोबारा मत आना उन्होंने कहा क्या कहते हैं चित्त उनका बड़ा प्रसन्न हो गया ऊपर से तो कहने लगे कि आप क्या कहते लेकिन उनकी आंखें उनका चेहरा सब आनंदित हो गया कि आप आदमी कैसे है? आप कहते तो आप लेकिन साठ से एक भी अगर कम हुई तो दोबारा मेरे पास मत आना उन्होंने 60 सिगरेट पीनी शुरू की कठिन था मामला कठिन था मामला क्योंकि जबरदस्ती उनको 30 सिगरेट और पीना पड़ती थी नहीं पीना थी और पीना पड़ती थी और जब भी कोई चीज न पीनी हो और पीनी पड़े तो अरुचि बढ़ जाती है और जब पीनी हो और न पीनी पड़े तो रुचि बढ़ जाती है आदमी का मन बहुत अद्भुत है तीन चार दिन बाद आकर मुझसे बोले कि संकल्प कब तक पूरा करना पड़ेगा मैंने कहा कि मेरे हाथ में तुम जारी रखो ये जब मैं कहूंगा तब इसको तोड़वा देंगे उन्होंने कहा बहुत मुश्किल मामला मालूम पड़ता है जारी रखो एक काम तो जिंदगी में मुश्किल करके दिखाओ सात में दिन वो हाथ पैर जोड़ने लगे उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे ऐसा पागलपन लगता है कि मुझे पीना नहीं है और मैं पी हूं और तुमने मेरी बाकी तीस सिगरेट भी खराब कर दी अब ये साथ ही बेकार लग रही है। कभी पियो और एक दो सप्ताह चलने दो ये बिल्कुल जब नरक हो जाए और जैसा तुम पहले छोड़ के लोगों पर चिड़छिड़ाते थे जब इसको पी के चिड़चिड़ाने लगो और झगड़ने लगो और उपद्रव करने लगो तब देखेंगे तीन सप्ताह में उनकी हालत पागलपन की हो गई तीन सप्ताह बाद वो मैंने कहा कि अब अब कोई दिक्कत नहीं है छोड़ दो मैंने उनसे कहा कि इस समय तुम्हें कैसा लगता है छोड़ पाओगे उन्होंने कहा क्या आप कह रहे किसी तरह भी छुटकारा हो जाना चाहिए इस छूट गई सिगरेट वो मुझसे पूछते हैं वर्ष भर बाद मुझे मिले तो मुझसे पूछते हैं इसका राज क्या है राज कुछ भी नहीं है एक संकल्प जीवन में तुम्हारा पूरा हुआ तुम्हारी आत्मऊर्जा जगी तुम्हें लगा मैं भी कुछ पूरा कर सकता हूँ गलत ही सही पूरा तो कर सकता हूँ तुमने जिंदगी में कभी कुछ पूरा नहीं किया ध्यान रहे जो भी संकल्प लें वो पूरे हो सके तो ही ले मत ले ना लेना बेहतर है एक दफा उनका टूटना खतरनाक छेद छूट जाते हैं और हर बच्चे की जिंदगी में जो इतने छेद बन जाते हैं उसके लिए हम जिम्मेवार है शिक्षक माँ बाप समाज सब जुम्मेवार है न मालूम क्या क्या उनको करवाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं कर पाएंगे उनका संकल्प टूट जाएगा छेद छेद आत्मा हो जाएगी फिर दृढ़ संकल्प होना बहुत मुश्किल है और दूसरी बात दृढ़ संकल्प बनाने की दिशा में बढें छोटे छोटे संकल्प करें उन्हें पूर्ण करें धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं। और कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़े बड़े काम में बहुत छोटे से काम में कि एक मिनट तक में यह उंगली को ऊपर ही रखूंगा नीचे नहीं गिराऊंगा इसमें कोई कठिनाई नहीं लेकिन आप पाएंगे एक मिनट में 25 दफा मन होगा कि क्या कर रहे हो नीचे कर लो क्या फायदा कोई देखना ले कि ऊंची उंगली क्यों रखे हो कोई ना समझ जाए कि पागल हो गए हो मेरे पास लोग आते हैं सन्यास के लिए वो कहते हैं कि गिर कपड़ा ना पहने तो माला बाहर ना रखे तो मैं उनसे कहता हूं बाहर रखना माला का मतलब नहीं है लेकिन किसके डर से भीतर कर रहे हो इतना भी काफी है कि तुम तो माला पहन के गेरा हुआ कपड़ा पहन के बाजार में निकल जाओगे तो भी तुम्हारा संकल्प बड़ा होगा सवाल ये सब छोटी बातें हैं लेकिन इनका मूल्य है मूल्य इनका संकल्प के लिहाज से और कोई मूल्य नहीं और कोई मूल्य नहीं एक अमरीकी युवती पिछले माह मेरे पास थी उसे मैंने लिखा था तीन बार मेरे पास आकर गई है दो वर्ष से निरंतर उसका आना जाना हुआ है लेकिन संकल्प की छीनता तकलीफ दे रही थी उतने दूर से आती है फिर जो मैं कहता हूं वो नहीं कर पाती फिर सब द्वंद में पड़ जाती है वापस लौट जाती है। इस बार उसने मुझे लिखा तो मैंने लिखा कि इस एक बार एक बात पक्का करके आना कि जो भी मैं कहूं उसमें नो नहीं नहीं कह सकोगी उसमें यस ही कहना पड़ेगा जो भी मैं कहूं ये बेसर्थ है अन्यथा आना मत जो भी मैं कहूं उसमें हा कहने की तैयारी हो तो आना स्वभाव था उसे सोचना पड़ा कि पता नहीं मैं क्या कहूंगा उसे ख्याल आया कि जिस मकान मैं में मैं रहता हूं छब्बीस मंजिल मकान है कहीं मैं छब्बीसवीं मंजिल से कूदने के लिए कहू तो मेरी क्या तैयारी उसने तय किया कि अगर मैं कूदने के लिए कहूंगा तो कूद जाऊंगी हां कहूंगी उसे ख्याल आया स्त्री है उसे ख्याल आया कि मैं अगर कि जाओ भरे बाजार नग्न चौपाटी का एक चक्कर लगाओ तो मैं लगाऊंगी उसने तय कर लिया की लगाऊंगी तय करके आई तय करने से ही बदल गई मुझे न उसे 26 मंजिल मकान से कुंदवाना पड़ा और न चौपाटी पर नग्न चक्कर लगवाना पड़ा यह जो निर्णय है कि ठीक ये निर्णय ही बदल गया ध्यान रखें बदलने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता एक गहरा निर्णय और बदलाव बदलाहट हो जाती कृष्ण कहते हैं ऐसा गहरा संकल्प जिसका हो और इस संकल्प को मेरे भजन में लगा दे मेरे स्मरण में लगा दे ये जो संकल्प की धारा है ये मेरी तरफ बहने लगे एक दूसरे प्रतीक से हम समझ लें हम ऐसी नदी हैं जो कई दिशाओं में बह रही है तो सागर तक हम नहीं पहुंचते हर जगह रेगिस्तान आ जाता है अगर गंगा भी कई दिशाओं में बहे तो सागर तक नहीं पहुंचेगी सब जगह रेगिस्तान में पहुंच जाएगी जहां भी पहुंचेगी वही रेगिस्तान होगा सागर तक पहुंचती है क्योंकि एक दिशा में बहती दूसरा ध्यान रख ले कि आपकी चेतना अगर बहुत दिशाओं में बहती रहे तो आपका जिंदगी एक मरुस्थल हो जाएगी एक रेगिस्तान सब सूख जाएगा और सब जगह मार्ग खो जाएगा लेकिन अगर एक दिशा में बह सके तो किसी दिन सागर पहुंच सकती है अनन्न्य भाव से जो मुझे स्मरण करता है अनन्न्य भाव से मेरा भक्त हुआ इसका केवल इतना ही अर्थ है कि चाहे वो कुछ भी करता हो लेकिन उसकी चेतना की धारा मेरी ओर उन्मुख बनी रहती है वो कुछ भी करता हो कभी आप देखें किसी घर में मां अंदर खाना बना रही है खाना बनाती बर्तन मल रही है बुहारी लगा रही है लेकिन उसकी चेतना की धारा उसके बच्चे की तरफ लगी रहती हो रहा हो तूफान हो बाहर आंधी हो हवा चल रही हो बैंड बाजे बज रहे हो बादल गरज रहे हो बिजली कड़क रही हो लेकिन बच्चे की जरा सी रोने की आवाज उसे सुनाई पड़ जाती रात मोई हो मनस विधि बहुत हैरान हुए हैं सोई हो तो आकाश में बादल गरजते रहे उसकी नींद नहीं टूटती और बच्चा जरा सा कुनमुन कर दे और उसकी नींद टूट जाती बात क्या होगी क्या होगा इसका कारण इसका एक ही कारण है एक अन्य धारा एक प्रेम का अनन्न भाव बाह जा रहा अभी एक डच महिला मेरे पास थी वो किसी आश्रम में संन्यास है बच्चा उसको है छोटा वो मेरे पास आई उसने कहा कि जब से ये बच्चा हुआ है तब से मैं ध्यान नहीं कर पाती कितने ध्यान लगा के बैठूं बस मुझे इसके जब ध्यान लगाती हूं तो और इसका ख्याल आता है कि पता नहीं कहीं बाहर ना सड़क गया हो कहीं झूले से नीचे ना उतर गया हो कहीं गाय के नीचे ना आ जाए कहीं कुछ ना हो जाए तो मेरा सब ध्यान नष्ट हो गया है। दो साल से आश्रम में हूं इस बच्चे की वजह से मेरा सब ध्यान नष्ट हो गया तो अब मैं क्या करूं मैंने ध्यान को छोड़ बच्चे पर ही ध्यान कर अब ध्यान को बीच में क्यों लाना बच्चा काफी है तो मैं क्या करूं ध्यान मत कर जब बच्चा झूले में लेटा तू पास बैठ जाओ और बच्चे पर ही आंख से ध्यान कर बच्चे को ही भगवान समझ अच्छा मौका मिल गया बच्चे पर इतना ध्यान दौड़ रहा है सहज बच्चे में भगवान देखना शुरू कर पंद्रह दिन में उसे लगा कि मैंने वर्षों ध्यान करके जो नहीं पाया वो इस बच्चे पर ध्यान करके पा रही और अब बच्चा मुझे दुश्मन नहीं मालूम पड़ता बीच में जब मुझे ध्यान में बाधा पड़ती थी बच्चा दुश्मन मालूम पड़ता अब बच्चा मुझे सच में ही भगवान मालूम पड़ने लगा क्योंकि इसके ऊपर मेरा ध्यान जितना गहरा हो रहा है उतना किसी भी प्रक्रिया से कभी नहीं हुआ था अन्य भाव का अर्थ है जहां भी आपका भाव दौड़ता हो वहीं भगवान को स्थापित कर लें। दो उपाय हैं। एक तो यह है कि कहीं भगवान है आप सब तरफ से अपने ध्यान को खींच के भगवान पर ले जाएं ये बहुत मुश्किल है इसमें आप हारेंगे इसमें जीत की संभावना ना के बराबर है कभी हजार में एक आदमी जीत पाता है सब तरफ से खींच भगवान की तरफ ले जाने में कठिन है शायद नहीं हो पाएगा पर एक बात हो सकती जहां भी ध्यान जा रहा हो वहीं भगवान को रख ले अगर वैसा के घर भी आपके पैर जा रहे हैं और ध्यान व्यास्या की तरफ जा रहा है तो चूके मत मौका व्यास्या को भी भगवान ही समझ ले और आपके पैर की धुन बदल जाएगी और आपके चेतना का भाव बदल जाएगा और एक ना एक दिन आप पाएंगे कि व्यास्या के घर गए थे लेकिन मंदिर से वापिस लौटे ये जो क्रांति की संभावना है ये अनन्य भाव से उसकी भक्ति में तो कृष्ण कहते हैं कि वो दुराचारी भी हो कोई फिक्र नहीं लेकिन मुझे देखने लगे अपने कर्मों में चारों तरफ मुझे अनुभव करने लगे सब और मेरी प्रतीति उसमें गहरी होती चली जाए मेरे स्मरण का तीर उसमें गहरा होता चला जाए तो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है